बाराती साले बनकर आए खूब मचा हंगामा बराती साले बनकर आए खूब मचा हंगामा बाबा इनके शहर के गुंडे बाबा इनके शहर के गुंडे भंग पे मत वाला ओह भंग पे मत वाला अम्मा के सड़क पे नाचे अम्मा की सड़क पे नाचे देखे रिक्शा वाला ओय हो देखे टमटम वाला बाराती साले बन कर आए खूब मचा हंगामा बाराती साले बन कर आए खूब मचा हंगामा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते तो साहब आज अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले यानी कि अपनी बात कहने से पहले आपको किसी और की बात सुनवाता हूँ हालांकि हो सकता है आपने वो बात पहले सुन रखी हो मगर तब भी एक बार और सुनकर तो देखिए ये रही बात आपके सामने निज मन विमल चार बज गया। उठ जाओ ढोल नगाड़े बजवाएं तुम्हारे लिए या आरती लेकर उतारे तभी पसंद होकर उठोगे नरक फैला के रखा है पड़े हैं घड़ियालों की तरह ये नहीं कि छुट्टी का दिन है संडे है तो जल्दी उठ जाए नहा सुना ले कापी किताब देख ले की क्या पढ़ाया गया है क्या पढ़ना है लेकिन नहीं किताब कैसे उठा लोगे पाप नहीं हो जाएगा तुम लोगों से समय ही नहीं है कोई उठने बैठने का संडे ना हो गया मजदूर दिवस हो गया सोमवार से लेके शनिवार तक काम करें हम और संडे को बादशाह ये लोग बन जाते हैं दस बजे सोकर उठ रहे हैं फरमाइशे आ रही हैं डिमांडे चल रही हैं ऑर्डरे हो रही है मम्मी को मम्मी थोड़ी ना समझते हो तुम लोग बंधुआ मजदूर समझते हो करेगी खुद ही अपना टीवी वाले और हमारी जान के दुश्मन बन के बैठे हैं सोमवार से शनिवार सारे सीरियल दिखाएंगे लेकिन मजा ले जो संडे को कोई सीरियल चलाते हैं और चलाते भी तो क्या हम देख पाते चैन से बैठ पाते सांस लेना तो मुश्किल है यहाँ पे संडे को हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है और के बच्चे इंसान होते हैं एक हमारी औलाद है इच्छाधारी घोड़े जैसी अपने काम के लिए देखो कैसे फुर्ती आ जाती है एकदम पीटी उसा बन जाएंगे लेकिन अगर घर का कोई काम कह दो या संडे आ जाए तब देखो कैसे गड़ियाल की तरफ पड़े रहेंगे लेकिन किसको कहें जब आदमी कोई वैल्यू नहीं है देखते रहते हैं कि पूरे सप्ताह हम काम करते रहते हैं जिक्र गिन्नी की तरह नाचते रहते हैं लेकिन ये नहीं होता कि काम में हाथ बटा दे थोड़ा तो हाथ बटाना तो छोड़ो और अपने चार दोस्तों को लाकर ही करते रहते हैं बंद कर दो टी नहीं तो टीवी तुमको उठा के बाहर देंगे दिमाग ठिकाने लग जाएगा तुम्हारा अरे हो गया देख लिया एक घंटा दो घंटा टीवी देखने का मतलब आँखें गड़ाए बैठे रहो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है छू के देखो कितनी गर्म हो गई टीवी सारा सारा दिन उसमें आंखें गड़ाए रहेंगे फिर कहेंगे मम्मी मेरा माथा दर्द कर रहा है जब पूरा दिन लगे रहोगे तो माथा गोड़ मुँह दर्द करेगा ही तुम्हारा कल से ये बैग में टिफिन रखा है दे नहीं पा रहे तो धुलने के लिए कौन आएगा धुलने के लिए फूफा आएंगे तुम्हारे आती है तुम लोगों की नहीं आती कि बिल्कुल ही घोल के बिल्कुल ही बेसरम हो, बे हो गए हो। खाना वाना खा लो किस चीज का इंतजार कर रहे हो कोई समय नहीं होता है किसी चीज का दो बज रहा है समझ में नहीं आता है तुम लोगों को की मम्मी कुछ खाई नहीं है सुबह से काम पे लगी खा ले तो वो भी खाए लेकिन नहीं पड़े या मक्कारों की तरह ये कहाँ से बाल कट क्या है देखो जरा इधर इधर से तो काटा ही नहीं है पीछे से कहाँ है पापा तुम्हारे भेजो जरा क्या इसका पाल कटवा क्या है देखो जरा पीछे पीछे से काटा ही नहीं आगे से काट के रख दिया आप क्या वहां नाई को मुंह दिखाने गए थे खाली क्या करेगा क्या मतलब होता है आपको तो नहीं पता है कि क्या करे अभी हम बताए आपको पैसा जैसे पेड़ में उगता है कट गया तो कट गया अब कोई जाएगा ही नहीं हटो हम जाते हैं बैठे रहें तुम लोग मजाल है जो आग दो मिनट भी आंख लगने दे दे ये लोग हमारी उतनी देर से खाट खूट फट फूट फटा साठ सूट एकदम जंगली होके रह गए हाँ तुम्हारा चाय का समय हो गया है आ रहे हैं चाय हमारी सौतन हो गई है उठे तो चाय सोए तो चाय हगे तो चाय खड़ना हो गया असम हो गया है, चाय की बागवानी हो रही है घर में हरिया हरिया बनाते रहो प्रभु प्रभुते रहो कप प्लेट धोते रहो देखो आरम्भ लगता जा रहा है अखबारों का बोल रहे थे कि संडे को रद्दी वाले को बुला के अखबार दे देना ये लेकिन कौन सुने अपना काम हो तो कोई नहीं भूलता है अकेले हमारा ही घर है ना हमारी जिम्मेदारी है ये सब देखना हम करे तो हो जाएगा ना करे तो पड़ा रहेगा सब काम अरे मम्मी बंद कर दो मिक्सर night बेटा मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं उगता है सूरज उग चुका है दोपहर हो चुकी है संडे बीत चुका है आंखें बंद करके पड़े रहने से संडे रुक नहीं जाएगा कि अरे सत्यम बाबू तो अभी सो रहे हैं अभी कैसे बीत जाए तुम तो महाराज परमात्मा ना बोला करो तो ज्यादा अच्छा है दुनिया अपने बच्चों ऐसी हारती है रिश्तेदारों ऐसी हारती है सास ससुर ऐसी हारती है हम तुम ऐसी हारे हैं सारी दुनिया संडे को अपनी बीवी को लेकर घुमाने लेकर जाती है लेकिन हमारे नसीब में ये सब कहाँ है दस साल में एक बार भी लेके गए हो हमको आज लेकर जाओगे हमारा तो सारा शौख मर गया इस घर में आके खुद तो ऑफिस चले जाते हैं चार लोगों से मिल लेते हैं हमको इसी चार दीवारी में ब्याह कर लाए थे हमको तो यहीं रहना है यहीं चूला चौका सबका हगा समेटना है हमारे थोड़े ना नसीब में है कहीं जाना आना हम तो यहीं काम करेंगे रोटी बेलेंगे कपड़ा धोएंगे यही मर जाएंगे खोप तीन बजे समय हुआ है नहाने का उतनी देर से बोल रहे थे नहा लो नहा लो लेकिन नहीं कानों में जो ही नहीं देखता है तुम लोगों लाखी की जरूरत है जब तक लात घुसा नहीं होगा तब तक, तक तुम लोग नहीं सुधरोगे बाप रे बाप गर्दन देखो एकदम कोयला हो गई है रंग नहीं है ये नहाते नहीं हो इसलिए काली पड़ी है एकदम बोलते रहते हमारी बातों का तो असर होता नहीं लगता है। भौंक रही है, भौंक दो। तो नहीं लगता है इस लड़के को नहाने में मुंह चमका खाली चला आएगा दो मग्गा पानी डाला हो गया इसका नहाना चल पकड़ तो साहब ये थी माँ की गालियां नहीं नहीं नहीं नहीं मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ मतलब माँ अपने बच्चों को डांट रही थी साथ में पतिदेव भी आ ही गए थे तो साहब मैंने जब ये सुना ना तो मुझे लगा कि यार गालियों पर कुछ बात तो करनी चाहिए आखिरकार देखिए गालियाँ जो है ना हमारे जैसे बनारसी आदमी के लिए बड़ी बड़ी नेचुरल चीज है मुझे पता नहीं कि आपके लिए कितनी नेचुरल है मगर हमारे हिसाब से गाली बहुत ही नेचुरल चीज है अब देखिए उसकी वजह आप बहुत सी बता सकते हैं शायद इसलिए कि हमारे पिताजी जो थे वो मतलब स्वर्गीय पिताजी उनके कुछ मतलब मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूं मगर ये बता रहा हूं कि वो बचपन से मतलब वो चूँकि एक सेमी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे तो बचपन से मैं जब भी बातें सुनता था तो उसमें गालियाँ शामिल होती थी पुलिस वालों के लिए गालियाँ बहुत ही कॉमन चीज़ है और उसके बाद बनारस का निवास वहाँ भी गालियाँ उसके बाद हमारा बरेली का जन्म यानी कि हम बरेली के पैदाइश हैं तो साहब बरेली भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहां पर कि गालियां तो कॉमन है यानी बात में दम अगर लाना हो तो साहब गाली का इस्तेमाल करना ही पड़ता है तो अब सवाल ये उठता है कि गाली क्यों दी जाती है देखिए जैसे अभी हमने इन माता जी के बारे में सोचा तो ये माताजी जो अपनी गालियाँ दे रही थी ना ये एनर्जाइज करने के लिए दे रही थी यानी कि ये कुछ करवाना चाहती हैं और सोच रही हैं कि अगर ये गालियाँ देंगी या डांटेंगी देखिए मैं डांट और गाली में यहाँ पर थोड़ा मिक्सचर कर रहा हूँ क्योंकि अगर डांट को भी आप एक तरह की गाली ही समझ लीजिए गाली क्या है गाली बेसिकली निंदा है ना तो अब ये निंदा करके ये बच्चे का या अपने जो भी पति हैं उनका बुरा नहीं कह रही थी मगर उनको लताड़ रही थी ताकि उनका जो भी परफॉर्मेंस का लेवल है वो सुधर जाए तो साहब अब सवाल ये उठता है कि गाली देने से उन्हें क्या मिला मेरे हिसाब से उन्हें जो मिला वो सबसे बड़ी चीज़ है संतोष संतोष मतलब एक तो यह कि अपने जैसे कहते हैं ना कि हमको लगा कि हमारे अंदर अगले से ज्यादा पावर है हम जब गाली देते हैं ना तो हमें लगता है कि हम पावरफुल हैं और साहब उस पावर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अगले को कंट्रोल करने के लिए तो इससे हमारा अपना जो हम गाली देने वाले व्यक्ति हैं ना हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमेशा लगता है कि यस ये जो हमने गाली दी तो इससे अब जैसे आप किसी को कहते अबे मतलब अब देखिए मैं क्या कहूं देखिए यहाँ पर मैं गाली दे नहीं सकता आप कल्पना कर लीजिए कि अबे के बाद आप कौन सी बढ़िया गाली दे सकते हैं तो जब आप किसी को कहते अबे और तब उसके बाद आप उस गाली वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैसा लगता है आपको लगता है कि आपकी इज्जत गई, सेल्फ बूस्ट हो कॉन्फिडेंस आ गया अपनी बात में और जो भी बात आप कह रहे हैं ना आपको लगता है कि उस बात में दम आ गया, जैसे आपको, हम बताएं। कि जैसे आपको बताना है किसी को कि भैया वो हमसे लड़ने आए थे मगर हमने उनको डरा के भगा दिया तो अब जब हम इस बात को सीधे शब्दों में कहें कि साहब हमने फलाने को डरा के भगा दिया मगर नहीं यहाँ पर जब आप बताएंगे कि हमने उनके हाथ में जो कागज़ था उसको गोल करके और उनके चलिए उनके कान में डाल दिया तो जब हम ये बताते हैं ना तो हमको लगता है कि साहब हमने एक बड़ी भारी अपनी बात में वजन डाल के बात कह दिया तो साहब गाली का पहला फायदा गाली देने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस गाली गाली जिस बात बात बात के साथ कही जाती है है उस बात में वजन का आ जाना। अच्छा दूसरी बात क्या है कि गाली अगर आप ना दें तो आप अपने मन के अंदर कुड़ते रहेंगे मतलब जैसे ड्राइव जैसे जब आप चलते हैं ना कि कार चला रहे कार चलाते वक्त सबसे ज्यादा गालियां जो मुझे लगता है वो गाड़ी चलाते समय आता है गाड़ी में बैठे हुए आप नहीं उतनी गाली उतनी जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और ड्राइवर चला रहे हो तो आपके मुंह से उतनी गाली नहीं निकलेगी मश, उस समय की तुलना में जबकि आप खुद गाड़ी चला रहे हो और साहब पता चला सामने से एक बंदा रोंग साइड में चला आ रहा है आपके मन में क्या आता है निकाल जूता मारशाली अब क्यों भैया अरे भाई वो भी अपना काम कर रहा है कुछ थोड़ी गलती कर रहा है ट्रैफिक पुलिस ने नहीं पकड़ा तो बच के निकल गया मगर आपने अपना गुस्सा निकाल दिया अब अगर आप अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे मान लीजिए आपने गाली नहीं दिया तो दो तीन चार आदमियों को तो आप बर्दाश्त कर लेंगे पांचवें आदमी को हो सकता है कि आप उतर के मारने पर उतारू हो जाए देखिए बहुत बार आप सुनते हैं ना रोड रेज के किस्से अरे हमें लगता है कि रोडरेज का किस्सा तब बनता है जब कि अगला गाली गाली नहीं दे दे पाता। अगर वो गाली दे ले ना, तो उसके मन की भड़ास निकल जाएगी अब वो गाली नहीं दे पाता है तो उतर के नीचे दो तीन तमाचे मार देगा और हमने सुना भैया बिहार में तो सुना किसी ने गोली ओली भी मार दिया अब खैर वो बड़े ज्यादा गुस्से वाले होंगे तो शायद उनको ये हो गया मगर हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए तो गाली देना जो है वो अपना गुस्से का समझ लीजिए सेफ्टी वॉल्व निकल जाता है गुस्सा निकल गया गाली दे लिया गुस्सा निकल गया गुस्सा निकल गया तो आप फिर वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आ जाते हैं। तो एंटीपी को नॉर्मल रखने के लिए ये एक रिलीज मैकेनिजम है मेरा हिसाब मेरे ख्याल से अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब आप अगले को गाली देते हैं ना तो उसे लगता है कि भैया ये आदमी सीरियस है अच्छा और आप जो उससे करवाना चाहते हैं वो कर देगा जैसे आपको अपने किसी से कोई काम करवाना है किसी दोस्त से ही करवाना है किसी परिचित से करवाना है किसी किसी से भी काम करवाना है अगर आप उससे ऐसे ही कह दीजिए कि भाई साहब ये काम कर दीजिए और अगला कह दे कि यार अभी टाइम नहीं अभी न कर पाएंगे मगर यही बात अगर आप उसको तीन चार भारी भारी गालियों के साथ कहें मेरे को लगता है कि साहब यहाँ पर चांस ये है कि वो आपकी बात सुनेगा और सुन कर के करेगा यानी कि आपके लिए मैनिपुलेशन का चांस बढ़ जाता है तो साहब गाली देने के बड़े फायदे अच्छा आपको यह बताएं। देखिए गालियां जो है ना कभी कभी मनोरंजन का साधन भी हो जाती है मैंने जैसे कहा ना रिलीज तो रिलीज भी है और ये ना सिर्फ आपके लिए रिलीज है बल्कि ये एक तरह से आ, आपके रिलेशनशिप की क्लोजनेस को भी दिखाता है जैसे अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें तो जब पुराने दोस्त से मिलें और उससे कहें भाई साहब नमस्ते श्रीमान जी कैसे हैं तो वो दोस्त भी कहेगा यार कि ये या, क्या हो गया भाई इसको ये अबे तबे क्यों नहीं कर रहा है ये आज गाली नहीं दे रहा है तो ये ये सब कब होता है ये तब होता है जबकि आप हमेशा से गाली देते रहे हो और उस समय आपने सडनली गाली न देके एक बड़े सभे शब्द का इस्तेमाल किया आपको लगने लगता मतलब जैसे अगर आपका किसी हम तो साहब एक बात आपको बताएं दोस्त को तो छोड़िए धर्म पत्नी भी जब आपसे बहुत प्यार से बात करने लगे हैं तो आप क्या क्या समझते कि भैया आज कुछ खतरनाक है देखिए अभी हमारी पत्नी का कोई डिब्बा उब्बा गिर रहा है वो हम जब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इस समय कोई डिब्बा गिरा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमसे कुछ कहें हमें पता है कि खाली बैठे हुए हो बकवास कर रहे हो ये सब अगर कहा जाएगा तो हम हमें लगेगा कि रिलेशनशिप ठीक है मगर अगर वो हमसे कुछ नहीं कहेंगी तब हम सावधान हो जाएंगे जैसे हम इस समय सावधान हो गए हैं हम आपको ये बता दें क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं गया हमारा कर्तव्य है कि हम उठ के जाए पूछें भाई क्या हुआ डब्बा गिर गया आपने क्या गिराया बताइए मगर हम भी नहीं पूछेंगे तो ये क्या हो गया उनको लगेगा कि हमने चूंकि कुछ कहा नहीं इसलिए ये बंदा जो है ऐसे बैठा हुआ है तो अगर यानी इवन इस क्लोज रिलेशनशिप में भी अगर आप अबे तबे नहीं हो ना तो आपको लगने लगता है कि रिलेशनशिप स्ट्रेंड तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ कि गालियां जो हैं वो एक तरह के रिलेशनशिप की क्लोजनेस को भी दिखाती हैं अरे ये तो ये आप सोचिए बड़े फॉर्मल रिलेशंस यानी कि जैसे शादी ब्याह जब होता है मैं उत्तर भारत की शादियों की बात जानता हूं जहां पर कि जब शादी ब्याह होता है तो देर इज एर इज ए क्या ट्रेडिशन है वो कि कोई एक फंक्शन होता है उस टाइम पे गालियाँ गाई जाती हम सब पहली बार जब सुना गालियाँ गाई जाती हमें बड़ी मतलब जैसे हम उस बच्चे ही थे मगर हमें बड़ी दिली खुशी हुई हमने सोचा यार यहाँ पर कुछ बढ़िया गालियाँ मिलेंगी सुनने को हमने आपको शायद बताया नहीं अलाबाद यूनिवर्सिटी हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला मगर सुना यह जाता है कि अलाहाबाद विश्वविद्यालय में दो हॉस्टल हुआ करते थे ए एन झा हॉस्टल और जी एन झा हॉस्टल और दोनों शायद या तो सड़क के एक इस पार उस पार थे या आमने सामने थे कुछ ऐसा था और दोनों में बड़े मतलब दोनों के जो छात्र हैं वो बड़े मशहूर और मरूफ बाद में आदमी होते थे कहा जाता था कि साहब आई बनने के लिए लोग एन झा और जी झा में एडमिशन लिया मतलब भर्ती हुआ करते थे वहाँ जा रहते थे तो वहाँ पर साहब कहा यह जाता है कि अक्सर रात में लड़के छत पे पहुँच जाते थे और एक दूसरे को गालियाँ देते थे और साहब ये गालियाँ जो थी ये बड़ी मतलब ऐसे ऐसी मशहूर और मशहूरमाफ गालियाँ होती थी जिनके बारे में सुना नहीं जा सकता था और साहब वो गालियाँ हम ये कहते हैं कि वहाँ पर इनोवेशन होता था गालियों का हमें जो सुना है उसके हिसाब से नई से नई गालियाँ आप वहाँ पर सुन सकते थे अच्छा गालियों के बारे में हम आपको बताएं कि हमारे नाना जी भी एक मतलब उनके बारे में मशहूर है कि वो बड़ी मतलब गाली में बड़े शरीफ आदमी गाली वाली नहीं देते थे मगर उनका एक एक तखिया कलाम था जो कि बाद में हमें पता चला कि ये उनका गाली देने का तरीका था उनका था कि अबे मखलंडूस के डब्बे तो ये साहब जो डब्बा था ना यह हमने पूछा लोगों से भाई ये आखिरकार ये क्या डब्बा है तो लोगों ने बताया कि भाई साहब ये मतलब हाजत को धोने का जो डब्बा होता है उसको कहा जाता है मुझे पता नहीं ये कौन सी भाषा है मगर ये वो इस्तेमाल करते थे यानी जब उनको किसी से नाराज़गी होती थी तो वो उसको बताते थे कि साहब ये मकलंडूस के डब्बे तो अब ये डब्बे मतलब वो हाजत साफ़ करने वाला डब्बा किसी को कहा जाए तो ये भी गाली है और हमारी पत्नी जब शादी हो आई हमारे घर में तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि हम लोग केवल दो भाई हैं हमारे कोई बहन तो थी नहीं और पिताजी पुलिस के आदमी तो अब क्या होता था कि हमारे घर में गालियों का इस्तेमाल बड़ा फ्रीली होता था मतलब हम लोग कोई गाली में बस खाली माता जी नहीं होनी चाहिए सामने तो इसलिए हम लोग गाली उली पिताजी भी हम लोग को अक्सर ऐसे कह दिया करते थे कुछ और हम लोग दोनों भाई तो आपस में मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई शर्मो लिहाज की बात हो तो जब हमारी पत्नी आई ना तो हम लोगों को थोड़ा तमीज़ कम थी हम ये कहेंगे तो साहब गालियों पे हम लोग को लगा कि यार गाली तो नेचुरल चीज़ है इसमें कोई खास बात नहीं अब किसी एक दूसरे को जब बुला रहे हैं या किसी को झगड़ा हो गया मान लीजिए मार पिटाई नौबत आ गई भाइयों में मारपिटाई होती थी हम लोगों में कोई मतलब बड़े होने का या इसका कोई वो नहीं था हम लोग मार तो कर ही लेते थे तो उसमें भी ये होता था कि भाई हमारी पत्नी जब आई शादी होकर के तो इन्होंने देखा यार ये लोग आपस में गालियां दे रहे हैं तो हम, उन्होंने हमको बताया ये कि बोले साहब हमारे घर में तो गालियों का इस्तेमाल ही नहीं होता मतलब हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है ऐसा भी कोई घर हो सकता है कि जहाँ पर माँ बाप बच्चों को सारा गाली भी ना दे तो बोली नहीं हमारे पिताजी तो जबकि किसी को गाली देनी होती थी तो वो शहजादा कहते थे अब आप समझ लीजिए शहजादा वो किसके लिए कहते होंगे तो बजाय कौन से ज्यादा कहने के वो शहजादे कहा करते हमने कहा यार ये कौन सी बात हुई अब किसी बच्चे को आप शहजादा कह दीजिए तो उसे क्या मालूम कि आप उसे गाली दे रहे हैं वो तो समझेगा कि हम राजकुमार हैं शहजादे मगर खैर साहब तो गाली का ऐसा छोटा मोटा इतिहास आपके साथ शेयर कर रहा हूं मगर भाई साहब गालियों का ना नुकसान भी बहुत है देखिए एक तो ये कि जो आदमी गाली खा रहा है गाली खाने से ना उसको बहुत दिल पे चोट पहुंचती है कभी कभी तो दिल पे ऐसी चोट लगती है कि आपका रिश्तेदारी रिलेशनशिप डैमेज होने का खतरा हो जाता है देखिए गाली का मतलब क्या है गाली का मतलब क्या है कि आप शाब्दिक आघात कर रहे हैं तो यार जैसे शारीरिक आघात आप करें यानी कि आप किसी को हाथ से मारे डंडे से मारे तो फिजिकल एब्यूज हो गया अब यही डंडे से मारने के बजाय आप उसको बोलिए कि यार तुम बड़े नीच हो तुम बड़े बेवकूफ हो ये मैं हल्की गालियां इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त बेवकूफ़ भी मैं गाली मान रहा हूँ वैसे बेवकूफ़ कोई गाली है नहीं बेवकूफ़ तो खाली एक एडजेक्टिव है मगर मान लीजिए कि इसको आपने गाली की तरह इस्तेमाल किया तो यार अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और जो अगला यानी जो सुनने वाला है वो इसको कैसे लेता है उसके मतलब इमोशनली वो कितना डैमेज होता है तो सब यहां पर आपको मैं बताऊं कि देखिए गालियां जो है ना वो भी देना लेना बराबर वाले के साथ में ठीक होता बराबर वाला मतलब अगर अगला जो है वो आपके लेवल पर है तब तो गाली दे ले लें वरना जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को कहने लगी कि यार तुम बड़े नीच हो तुम बड़े बेवकूफ हो और पहली बार आप उससे मिल रहे हैं और आप उसको ये कहने लगी तो नतीजा क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो टूट जाए जैसे अभी हमने शुरू में देखा ना वो जो माता जी हैं वो जो गालियां दे रही हैं तो बच्चे भी थेथर हो चुके हैं, हो चुके चुके हैं हैं और वो ढीठ बच्चे परवाह नहीं कर रहे हैं उन गालियों क्योंकि मां भी बोल रही है कि तुम कि तुम्हारे ऊपर तो कोई असर पड़ेगा नहीं तुम तो गाली खाते ही रहते हो मगर अगर आपने ये गाली किसी सेंसिटिव व्यक्ति को दे दी तो भाई साहब वो टूट जाएगा अच्छा ना सिर्फ वो आदमी टूट जाएगा बल्कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है तो ये जो रिलेशनशिप खराब होने वाली बात है ना ये एक खतरा है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये एक जोखिम है जो कि आप उठाएंगे अगर आपने गाली का इस तरह से इस्तेमाल अच्छा गाली के लीगल कॉन्सिक्वेंस तो आजकल हम बहुत जोर शोर से सुन रहे हैं राजनीति के स्तर पर तो छोटी मोटी गालियां भी आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान कर सकती हैं और इसके बारे में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर आपको भी पता है कि लोगों की पार्लियामेंट की सदस्यता तक खतरे में पड़ सकती है अच्छा एक और भी बात है अगर आप गालीबाज के तौर पे माने जाने लगेंगे यानी कि यह होगा कि भाई ये तो गाली देते ही हैं तो साहब आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है हम आपको बताएं हमारी एक मतलब क्या कहें कि गर्लफ्रेंड हो सकती थी मगर उनके साथ में हमारे गर्लफ्रेंड का चांस खत्म हो गया क्योंकि उनकी माता जी ने कहीं पर हमें वार्ता करते हुए सुन लिया और उस वार्ता में हम फ्रीली वार्ता कर रहे थे तो अब जब वो फ्रीली वार्ता कर रहे थे और उन्होंने उन्होंने सुन लिया लिया उसके बाद उन्होंने अपनी लड़की को साथ तो नहीं मगर हाँ दो तालों में जरूर बंद कर लिया था अच्छा क्या होता है ना जैसे बराबर वाले एक साथ में आप गाली से बात कर रहे हैं तो अगला भी गाली देता है तो यानी कि अब अगर कोई थर्ड पार्टी सुन रहा होता है तो उसको आपकी बातचीत में वो मशहूर और मरूफ गालियाँ ज़्यादा सुनाई पड़ती हैं देखिए गालियाँ जो है ना वो एक तरह से हम आपको बताएं गाली का इस्तेमाल एक आपको उदाहरण देके बताते हैं देखिए जैसे पुलाव होता है ना पुलाव पुलाव में मटन पुलाव या चिकन पुलाव आप खाइए बिरयानी समझ लीजिए चिकन बिरयानी मटन बिरयानी ऐसे है ना तो उसमें जो मीट वाला हिस्सा होता है उसको आप समझिए कि वो है काली तो जब वो मीट वाला हिस्सा आपके मुंह में आता है तो मजा आता है वाह क्या चीज़ बनी साहब। मगर आप सोचिए कि अगर वही मीट वाला हिस्सा कच्चा हो गए अच्छा तो आपका जो बिरयानी स्वाद है ना वो भी खत्म हो जाएगा यानी कि जो आपकी बात है ना उसका भी दम निकल जाएगा यही अगर कोई अगला आपको वो खाते हुए देखेगा और देख रहा है कि आपके मुंह से वो कच्चा मीट जो है वो आप निकाल के फेंक रहे हैं तो उसके दिमाग पे आपके बारे में क्या इंप्रेशन पड़ेगा तो भाई साहब गालियां जो है ना वो कभी कभी आपका इंप्रेशन खराब भी कर सकती हैं और गाली का एक साइकिल बन सकता है हमारे दो मित्रों के बीच में झगड़ा ही सिर्फ इस बात का हो गया कि उन मित्रों ने वैसे वो आपस में गाली गुफ्ता में बात करते थे मगर एक बार किसी ऐसे समाज में उन्होंने गाली गुफ्ता में बात कर लिया जहां पर कि एक मित्र की इमेज जो थी वो बड़े शरीफ आदमी की थी तो उस बेचारे को ये गम हुआ कि इनकी बातों से मेरा इमेज बिगड़ गया और साहब दोनों मित्र 20-25-30 साल की दोस्ती को भूल के और बिल्कुल रिश्ता ही खत्म कर दिया उन्होंने तो साहब गाली पुराण मैं यहीं खत्म कर रहा हूं मगर मैं ये कहूंगा कि गाली देना और गाली खाना यह बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है इसमें कोई न तो बहुत भावुक होने की जरूरत है और ना इस बात को इमोशनली कोई अपने दिल पे ले लेने की जरूरत है मगर आप किसे गाली दे रहे हैं या कौन आपको गाली दे रहा है ये जरा सोच समझ कर तब क्योंकि गालियों का संबंध है सीधे रिश्तों से है तो गाली और रिश्ते के बारे में हमेशा ध्यान रख के ही गाली का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता सावधानी केवल इतनी है कि कभी कभी गाली ना देने से रिश्ते बिगड़ने का खतरा रहता है अब कैसे और क्यों ये आप सोच लीजिए तो साहब इसके बाद यहीं पर हम आज की बात बंद करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे अब गालियों की बात नहीं करेंगे मगर कुछ और बात करेंगे तो चलिए नमस्कार आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुना और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं में तो आ ही मैं तो आ ही गई तेरे बाबा की खटिया बाहर करूँगी तेरे नाना की खटिया बाहर करूँगी तेरी दादी से सो सो सवाल करूँगी तेरी नानी से सो सो सवाल करूँगी कुछ बोलेगी सड़िया उतार लूँगी कुछ बोलेगी साड़ियाँ उतार लूँगी उस साड़ी के टुकड़े हज़ार करूँगी उन टुकड़ों के सौ सौ रुमाल करूँगी बना धीरज धरो मैं तो आ ही गई बना धीरज धरो मैं तो आई गई